कबीर तो के दोहे नैनतारा मैत्रा चक्रवर्ती द्वारा पढ़ा गया ईशा प्रोजेक्ट के लिए सद्गुर सवान को सगा सोधी सही न दाती हरिजी सवान को हितु हरिजन सही न जाती बलिहारी गुरु आपने ने द्योहारी कई बार जिनी मानिश देवता करत न लागी बार सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाहीं क्या ले गुरु संतोषिये हौस नहीं मन मनमोही सदगुरु के सदके करूं दिल अपनी का साच कलयुग कलयु लड़ी परा महकम मेरा बाच सदगुरु लई कमान करी बाहन लागा तीर एक जू बाहे प्रीतिसु भितरी रहया शरीर सदगुर साचा सूरिवा ताते लोही लुहार कसनो दे कंचन किया ताई लिया तत्सार सद्गुर मारिया बाण भरी धरी करी सुधी मुठी अंगी उधाड़े लागिया गई दवा सू फूटी हसे न बोले उन्मनी चंचल मेलिया मारी कहे कबीर भीतरी भिद्या सदगुर के हथियार गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान पांव थे पंगुल भया सदगुर मारिया बाण पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथी आगे थे सदगुर मिलिया दीपक दिया हाथे दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आवो हट ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला जोजिनी बिसरी जाय जब गोविंद कृपा करी तब मिलिया आई कबीर गुर गरवा मिलिया रली गया आटे लूण जाति पाति कुल सब मिटे नाव धरोगे कौन जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंत अंधा अंधा ठेलिया दुनियों कूप पड़ंत ना गुड़ मिलिया न शीश भया लालच खेलिया डाव दुनिया बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव चौसठी दीवा जोई करी चौदाह चंदा माही तिही घरी किसको चानिणो जिही घरी गोविंद नाही निस्ारी कार ने चौरासी चंद अति आतुर उदय किया तव तो दिष्टि नहीं मंद भली भई जो गुरु मिलिया नहीं तर होती हानि दीपक दृष्टि पतंग ज्यों परता पूरी जानी माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि ईवे पड़ंत कहे कबीर गुणगान थे एक आद उबरत सतगुरु बपुरा क्या करे जे शिष्य ही माही चूक भावे त्यू प्रमोद ले ज्यू बंसी बजाई फूंक संसे खाया सकल जग संसा किनहू न खद जे बैधे गुर आशीषरान तिनी संसा चुनी चुनी खद